सारे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आपने ट्यून किया है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सेवन यह शनिवार है तो करियर ऑप्शन के बारे में बातें करते हैं हम लोग इस विशेष शनिवार के दिन अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनके करियर के बारे में किसी एक अलग विषय को लेकर बात करते हैं जैसे पिछली बार हमने जादूगर के बारे में बताया था कोई करियर कर सकते हैं क्या मैजिशियन बनके तो हमने काफ़ी अच्छी बातें सुनी थी प्रशांत जी से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई ऐज ए मैजिशियन आप क्या क्या कर सकते हैं और मैजिशियन जो है सोशल काम भी कर सकता है और प्लस अपना कमाई भी कर सकता है और बहुत आसानी से सैटरडे संडे आप जो है प्रोग्राम्स करके अपने पूरे महीने का कमाई कर सकते हैं है ना तो उसके बारे में आपने सुना आज हम लोग जो है रेडियो के बारे में बात करेंगे करियर इन रेडियो के बारे में रेडियो के द्वारा हम कैसे अपने करियर को बना सकते हैं रेडियो के द्वारा हम अपने जीवन का विकास कैसे कर सकते हैं इस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं तो सोच रहे होंगे कि रेडियो पे क्या कर सकते हैं हम लोग है ना रेडियो में कितने टाइप के वर्क्स होते हैं कितने टाइप के जॉब होते हैं वो सारी बातें आज, आज आपको पता चलने वाला है तो दिन थाम के बैठी है और आज के हमारे ख़ास मेहमान कमलेश जी जालंधर से आए हुए हैं ब्रह्मकुमारी कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया सुनने वालों का भी <laughs> तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे मधुबन रेडियो पर आकर जी, जी जी और रेडियो को अगर मैं सच में कहूँ तो रेडियो मेरी जान है मेरा जीवन है बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करने में क्योंकि आपने ऑल इंडिया रेडियो में जालंधर में विशेष रूप से एक तीस साल आपने शायद काम किया है तो एक लंबा सफर आपने तय किया है रेडियो में तो आपको रेडियो का ए टू जेड सारी चीज़ें पता हैं और निश्चित तौर पे हमारे जो आज के वे लिसनर्स हैं हमारी युवा साथी हैं जो करियर के लिए कुछ नया हटके करना चाहते हैं उनके लिए शायद बहुत अच्छा होगा तो मैं चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि रेडियो से आपकी ताल्लु कैसे बने और कैसे जुड़ें वो कहानी ज़रूर बताइए ताकि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लगे <laughs> जी रमेश भाई अगर रेडियो की बात मैं करूं तो रेडियो का सफ़र जो तीस साल का बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है और जीवन का गोल्डन पीरियड मैं कह सकती हूँ इसको क्योंकि जन जन तक पहुँचने का एक ज़रिया है रेडियो हर घर में पहुँचने का ज़रिया है रेडियो और मैं रेडियो से जुड़ी तो मैं बात करूँगी कि जब बचपन में मेरे फादर साहब जो सिग्नल में थे आर्मी में वो रेडियो खुद बनाते थे घर में अच्छा, तो जैसे वो टेबल पर सारा सामान पड़ा रहता था तो मैं पास बैठती थी उनके वो देखती रहती थी तो फादर साहब कहते थे इनको टच नहीं करना तो मैं उनको बोलती थी कि ये जो ढोलक पड़े हुए हैं इनमें से बंदे बोलते हैं क्या तो कहते नहीं पूछना नहीं है कुछ बस देखना है तो मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में रेडियो मेरा करियर बन जाएगा तो रेडियो पर जब भी मुझे मतलब मैं आई रेडियो पे उस समय की बात करूंगी तो बाई चांस कह लीजिए या मेरा कुदरत का करिश्मा कह लीजिए या मेरे मुकद्दर कह लीजिए रेडियो पे मेरा आना हो गया हुँ, हुँ, आ, उसमें मुझे कोई ख़ास ट्रेनिंग तब लेनी नहीं पड़ी क्योंकि मेरी आवाज़ और अंदाज कह लीजिए मेरी प्रोनासीेशन बहुत अच्छी थी तो फर्स्ट उसमें टेक में मेरा वॉइस टेस्ट हुआ और इंटरव्यू हुआ उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई नहीं रेडियो पर इंटरव्यू के लिए आप कैसे गए क्या आप कोई पेपर में इश्तिहार आया था या डैडी ने जी लिए? जी जी रेडियो पे इश्तार अखबार में ही आया था जी जी तो मैंने उसको पढ़ा और उसमें इंटरव्यू के लिए मैंने डेली अखबार में देखना शुरू किया मुझे एक्सपर्ट थे जो वहाँ के उन्होंने उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रही हैं वो आप पढ़िए एक हफ्ते का तो तकरीबन पढ़ लीजिए क्योंकि उसी में से इंटरव्यू आता है तो वॉइस टेस्ट का ऐसे है कि वॉइस मेरी आप कुदरत का कह लीजिए एक तोहफ़ा है मेरे पास हाँ जी और दूसरा ये कि आप जिस माहौल में रहते हो आर्मी पर्सन होने की वजह से हम जगह जगह जाते थे तो वहाँ का रहना सहना बोलना वाणी है ना ये सब मैंने सीखा तो इन चीज़ों का मेरा रेडियो मेरा बहुत ये काम आई ये चीज़ें और जब मैंने रेडियो पे जॉइन फर्स्ट जब मेरी प्रोग्राम था तो मैं घबराई हुई थी क्योंकि माइक को फ़ेस करना कोई बहुत मतलब मुश्किल काम है बड़ा कुछ आसान काम नहीं है बहुत घबराई थी लेकिन जब मैंने शुरू कर दिया मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि चलिए अनाउंसमेंट कीजिए लिखकर अनाउंसमेंट कीजिए वैसे नहीं करनी है तो मैंने वो मीटर लिखा और बोलना शुरू कर दिया बस उसके बाद तो जैसे मेरे पर लग गए अच्छा। और मैं एरोप्लन का काम किया मैंने रेडियो में कि मैं उड़ती चली गई ऊँचे आसमान में बहुत ही और जब मैं लोगों से जुड़ी मुझे फीडबैक आनी शुरू हुई हमारे पत्रों का प्रोग्राम होता था तो उसमें मेरा नाम आता था कि कमलेश जी ने आज फ़ला प्रोग्राम बहुत अच्छा किया कमलेश जी की आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगी अंदाज़ बहुत अच्छा लगा तो अनाउंसर जो है कलाकार है वो तारीफ़ का भूखा होता है तो मेरी तारीफ़ होती थी तो मैं दिन ब दिन अपने आप को और निखारती गई तो रेडियो ने मुझे तराशा निखारा मेरी को मेरी शख्सियत को उसने निखारा तो जितने भी प्रोग्राम जिसमें मुझे याद है कि हम इंटरव्यूज़ करते थे बहुत मतलब हिंदुस्तान से बहुत बड़े बड़े लोग आए और उसमें आर्टिस्ट भी थे संगीतकार भी थे और प्रशासनिक लोग भी थे उनसे हमने बहुत कुछ सीखा कैसे किस महकमे में क्या काम चलता है कैसे काम होता है मुझे याद है हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था बाकी सब ठीक है पब्लिक ग्रीवेंसिस का ये प्रोग्राम था तो उसमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे पास आए थे ऑफिसर तो उनसे बात हुई आधा घंटा हमने प्रोग्राम किया तो तीन महीने बाद उनको हमने फिर बुक किया तो उससे पहले उनका एक दो बार फ़ोन आया तो मैं अटेंड नहीं कर पाई लेकिन जब वो दोबारा आए हमारे ऑफिशियली उनको हमने बुलाया प्रोग्राम के लिए तो एजुकेशन में उसमें था कि रोज़गार कैसे आप हासिल कर सकते हैं या आप एजुकेशन जो है हायर कैसे ले सकते हैं या स्कूलों में जैसे बहुत दूर के स्कूल हैं उन बच्चों को पता नहीं है स्कूल जाने का और पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं है तो ये चीज़ें वो बताने वाले थे तो आते ही उन्होंने कहा कमलेश जी आप तो बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं क्योंकि आपका प्रोग्राम जो बाकी सब ठीक है बहुत दूर तक सुनाई दिया और हमारे पास चालीस लोगों की अप्लीकेशन आई कि हमारे बच्चों को एडमिशन दीजिए हमारे डिपार्टमेंट में आपके तो ये हमारी प्राप्ति थी उसके बाद हमने डॉक्टर्स का ये सरकार ने शुरू किया था स्वस्थ भारत प्रोग्राम तो स्वस्थ भारत प्रोग्राम में हमने सभी तरह के डॉक्टर्स को एलोपैथी डॉक्टर होम्योपैथी डॉक्टर और यूनानी पैथी डॉक्टर मुझे याद है कि एक 95 इयर्स ओल्ड हम डॉक्टर लेके आए थे मलेर कोटला से उनको हम गाड़ी में लेके आए और स्टूडियो तक पहुंचाया तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं नवज़ देखकर पकड़कर बता सकता हूँ कि आपके शरीर में क्या चल रहा है तो ये बातें बहुत दूर दूर तक सुनाई देती थी और हमें पाकिस्तान से बहुत कॉल्स आती थी कमलेश जी बहुत अच्छे सवाल पूछती हैं और डॉक्टर एकदम से सारी जानकारी बीमारी के बारे में दे देते हैं तो हम अवेयर हो गए हैं हम <laughs> खुद बहुत अवेयर हो गए थे और ख़ास करके फीमेल्स के मुझे फ़ोन आते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही थी आपका प्रोग्राम सुना तो मैंने अपने आप को अपने खाने पर ध्यान देना शुरू किया मैंने अपने योग करना शुरू किया मैंने सैर करना शुरू किया तो मैं अपने आप को हेल्दी फील कर रही हूँ तो ये हमें फ़ीडबैक जो मिलती थी वो हमारे लिए भी एक अच्छी डाइट का आ, काम करती थी तो दिन ब दिन हम अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में इन्वॉल्व रहते थे और जी कमलेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया रेडियो से कैसा आपका जुड़ना हुआ और जैसे कि उस समय जब आप जुड़े आज से तीस साल पहले तो उस समय रेडियो सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था तो आप जलंधर से जुड़े या फिर कहीं से जुड़े कहाँ कहाँ आपने कहा रेडियो पे काम किया थोड़ा सा बताएं जी जलंधर हमारा नेटिव प्लेस है तो वहीं से हमने मेरी सिलेक्शन हुई थी तो रीजनल सिलेक्शन होती है अनाउंसर की और ट्रांसफ़र भी होती है क्योंकि तीनों लैंग्वेज पे उसकी पकड़ होनी चाहिए तो मेरे खुशकिस्मती थी कि मेरे परिवार के साथ ही मैं अपनी जॉब वहाँ कंप्लीट कर पाई ट्रांसफ़र मेरी कहीं भी नहीं हुई तो ये सब मतलब मुझे कोई इसमें मुश्किल नहीं लगी हुई रही मैं इस मामले में तो हम लोग एक ही लगातार जो प्रोग्राम शुरू किया तो तन मन धन से उसको पूरा किया अच्छे से उसको लोगों तक पहुंचाया लोग रेडियो जो है वो एक आम आदमी का रेडियो है ना साधन है सीखने का आप देखिए कि जो कोई रेडी वाले हैं रिक्शे वाले हैं आजकल तो रेडियो एफएम रेडियो शुरू हो गए तो मोबाइल में आ गया हर की पॉकेट में जो रेडियो बिल्कु, पहुंच बिल्कु. गया है तो वो अपने परिवारों के लिए अवेयर हुए हमारे पास एक रिक्शे वाले आए तो वो जैसे उनको हमने इंटरव्यू किया तो वो कहते हैं जी मेरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा मैंने सोचा मैं रिक्शा चलाता हूं तो मैं कल को कोई और अच्छी गाड़ी लेके अपने बच्चों को रोजगार पे लगा दूंगा लेकिन जब से मैंने आपका प्रोग्राम सुनना शुरू किया बच्चों का प्रोग्राम सुनता हूँ बहनों का प्रोग्राम सुनता हूँ तो उसमें आप बहुत कुछ बताते हो कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है तो मैंने उनको स्कूल में डाल दिया मैं ख़ुद मेहनत करता हूं और उनको पढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश है तो ये हमारी प्राप्ति है बिल्कुल कमलेश जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया निश्चित तौर पे जब हम लोग रेडियो के माध्यम से कुछ सुनाते हैं और लिसनर के जीवन में चेंजेस आते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है जब उनका रिप्लाई मिलता है तो जैसे आपको सुन रहा था मुझे कुछ याद है कि हम लोग बीच में रेडियो पर एक प्रोग्राम किया था नशा मुक्ति पर और हमें लगता था कि अब क्या पॉजिटिव रिप्लाई आएगा हम तो शुरू कर दिया हमने कुछ भी और कुछ डॉक्टर्स को वगैरह लेके उस पर बात करना शुरू कर दिया ऐसे कहते हैं कि बात बनती है या बात शुरू होती है तो बात बनती भी है कहीं पहुंच भी जाते हैं कहीं पहुंच भी जाते हैं तो हमारे जो लिसनर्स थे काफ़ी लोगों ने रेडियो के प्रोग्राम सुनकर उन्होंने फीडबैक दिया कि हमने आपका प्रोग्राम सुनके आज से नशा छोड़ दिया है आज से हमने चाय छोड़ दिया है बेडी छोड़ दिया है तो ये जो रिप्लाईज हमें मिलने लग गई हैं तो उससे हमें बहुत खुशी हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसका असर हो रहा है तो चलिए कमलेश जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होते हुए इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। वैसे सुना है कि आप गाते भी अच्छा है <laughs> <जी> <laughs> तो क्यों आपका ही गाना सुना जाए <laughs> चलिए मैं चंद लाइने अपने सुनने वालों की नजर जरूर करूंगी रमेश भाई आप भी जो सुनिए तो वैसे तो गाने का शौक़ मुझे आप सच पूछें तो मुझे भजन गाना बहुत अच्छा लगता है अच्छा। लेकिन फ़िल्मी गीत भी बहुत शौकीन हूँ मैं गाने की जब भी मौका मिलता तो मैं वो मौका हाथ से जाने नहीं देती हूँ तो एक गीत है आ, लता जी की आवाज़ में है ये गीत और मैं आपकी नज़र करूँगी इसमें जो शुरू करती हूँ मैं जी, जी. तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सेवाए तुमको हमारी उम्र लगे जाए तुमको हमारी उम्र लगे जाए मुरादे हो पूरी सजे हर तमन्ना मोहब्बत की दुनिया के तुम चाँद बनना बहारों की मंजिल पे हंसना हसाना खुशी में हमारी भी आवाज सुनना कभी जिंदगी में कोई गम ना तुमको हमारी उम्र लग जाए तुमको हमारी उम्र लग जाए सितारों से ऊँचा रुतबा तुम्हारा बनो तुम हर एक जिंदगी का सारा तुम्हें जिससे उल्फत हो मिल जाए तुमको समझ लो हमारी दुआ का इशारा मुकद्दर तुम्हारा सदा जगमगाए तुमको हमारी उम्र लगे जाए तुमको हमारी उम्र लगे जाए तो हसरत जयपुरी साहब की ये बोल लता जी की आवाज़ शंकर जयकिशन साहब का संगीत ये आपने गीत सुना और आई मिलन की बेला फिल्म का ये गीत आपकी नज़र किया उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई हमें आपने जो गीत सुनाया मैं और आशा करूँगा हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको यही गाने का जो है विशेष आनंद लेते हैं म्यूजिक के साथ भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं बाद फिर है। बात करते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मस्कर आते रहो कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे हमने एक ही गाने को दो बार सुनाया ना मज़ा आया होगा आपको <laughs> कमलेश जी से भी सुना और वैसे भी हमने पूरा जो है म्यूजिक के साथ गीत भी सुना तो चलिए कभी कभी हमें जो अच्छे गीत होते हैं उन्हें दो तीन बार सुनना चाहिए ताकि हमारे मानस पटल पर वो असर करता है है ना जो अच्छे विचार होते हैं उस पर आपको जो है आ, बार बार सोचना चाहिए उन चीज़ों को बार बार याद करना चाहिए ताकि आपके मानस पटल पर वो काम करते रहें और आप एक अच्छे इंसान बने रहे है ना तो आइए अब आपस आपको फिर से जोड़ना चाहूँगा मैं कमलेश जी से कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि जब रेडियो की बात आपने की आपने अपना करियर बनाया तीस साल तक आपने उसमें काम किया तो बहुत सारे अच्छे और सुंदर एक्सपीरियंस आपके पास है ही है लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारे युवा है जो कॉलेज है या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको अगर रेडियो से जुड़ना हो तो क्या वो किस तरह से जोड़ सकते हैं किस तरह का प्रोफेशन उनको ज्वाइन करना चाहिए यानी किस तरह की पढ़ाई उनको करना चाहिए रेडियो से जुड़ने के लिए तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक स्टेपिंग स्टोन्स के बारे में बताइए शुरुआत कहां से करें <laughs> बिल्कुल रमेश भाई आ, अगर रेडियो से जुड़ने की बात हम करें तो सबसे पहला जो मेरे हिसाब से हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है कि कोई भी लैंग्वेज जो है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए पूरी ग्रिप होनी चाहिए ताकि अगर आप सही बोलेंगे सही बात करेंगे तो लोगों के मानस पटल पर उसका अच्छा असर होगा और देर तक रहेगा तो लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए जब हमने रेडियो स्टार्ट किया तो तब शायद ट्रेनिंग का दौर कम था हमें भी इतना नॉलेज नहीं था एकदम से रेडियो ज्वाइन हो गया इंटरव्यू हो गई टेस्ट हो गया पास तो हमने जॉइन कर लिया प्रैक्टिस से हम बहुत कुछ सीख गए लेकिन आज की बात हम करें तो मीडिया का दौर है इसमें तो बाढ़ आई हुई है आ, अगर आप कहीं भी जॉइन करना चाहते हैं तो उसके लिए रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग है और मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन जो है वो एक बेस है उसका सबसे पहले है ना तो ग्रेजुएशन तो आपको करनी ही चाहिए और किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कुछ एक्सपर्ट बन जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है रीजनल लैंग्वेज है जैसे एफ़ एम रेडियो में तो रीजनल लैंग्वेज और मिक्स लैंग्वेज आजकल चल रही है तो उस पर भी आप मतलब होमवर्क कर सकते हैं और रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग लीजिए ग्रेजुएशन कीजिए और अपनी प्रोनांिएशन प्रोनासीशन पर ध्यान दीजिए सबसे पहले जैसे हम रेडियो की लैंग्वेज जो आज मिक्स हो गई है ना उसमें हमें थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है और नई जो पीढ़ी है उसको पसंद भी कर रही है तो आप जो बात कहना चाहते हो एक लैंग्वेज में स्पष्ट कहिए ताकि लोगों को उसका असर ज़्यादा हो दूसरी बात ये कि रेडियो जैसे बहुजन हिताए बहुजन सिखाए ये जन जन तक पहुँचने वाली चीज़ है तो उसके लिए आपको अगर आप रेडियो जो है पहुँचता है हर परिवार तक पहुँचता है अगर उसमें किसानों की बात होती है खेतीबाड़ी की बात है और इंडस्ट्री की बात होती है परिवारों में जो है परिवारों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है एजुकेशन की बात होती है देश की तरक्की की बात होती है हमारी राष्ट्रीयता की बात होती है ये सारी बातें हमारे मन में जो है उनको उन पर पकड़ होना ज़रूरी है ताकि हम कुछ भी कहें तो सुनने वाले के कान में पहले तो वो रस घोले अच्छे से बात करेंगे तो लोगों पर उसका असर होगा और घबराने की बात नहीं हम ये कह देते हैं कि बेरोज़गारी है लेकिन आप ये मत सोचिए कि रेडियो जॉकी का काम बहुत छोटा है रेडियो जॉकी का काम बहुत जिम्मेवार का काम है तो आप इसकी ट्रेनिंग लेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे बहुत इसमें स्कोप है डबिंग का है एडिटिंग का है ना म्यूज़िक uh, का अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं कैसे आजकल हम मिक्सिंग का काम चल रहा है पुराने सॉन्ग्स को हम रीमिक्स करके उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं लोग जो पुराने गीत नहीं सुनना चाहते थे रीमिक्स हो गया तो लोग उनको दोबारा रिचार्ज हो गया सब कुछ है न? न? न तो जितना जहाँ तक मुझे पता है क्योंकि हम टेक्निकली तो इतना हम अनाउंसर्स को इतना आ, वो नहीं रहता है लेकिन हाँ आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए सॉफ्टनेस होनी चाहिए लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए आपकी तमन्ना होनी चाहिए कि आपने रेडियो जॉकी बनना है तो जैसे अगर हम सरकारी रेडियो की बात करें तो उसमें डेली वेजेस पे आजकल बहुत अच्छा वेजेस दे रहे हैं वो पार्ट टाइम आप कर सकते हैं साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं तो मिनिमम सिक्स डेज़ की ड्यूटी सभी को मिल जाती है अगर आप अच्छा काम करते हो बहुत कुछ है उसमें करने को अगर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो शुरुआत तो आपको कहीं से करनी पड़ेगी न तो धीरे धीरे जब आप उसमें इन्वाल्व हो जाते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चलती हैं और ऐज के मुताबिक एक्सपीरियंस के मुताबिक मेच्योरिटी के मुताबिक आपके शौक के मुताबिक आप आगे बढ़ते जाते हैं तो रेडियो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का और अपने मन की बात कहने का अपन अपने मन के भावों को जैसा आपने देखा होगा रमेश जी कि आज जैसे करोना काल का हम बात करें तो हमने उसमें बहुत काम किया लोगों को अवेयर करने का कि कैसे उसमें हम स्वस्थ रहें सेहतमंद रहें कैसे उस बीमारी से बचें है ना रेडियो ने बहुत उस समय लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाया तो ये चीज़ें जो है हमें समझाती हैं कि आप अगर लोगों के दिलों में पहुँचना चाहते हैं लोगों के घरों में पहुँचना चाहते हैं नॉलेज पहुँचाना चाहते हैं चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो औरतों के लिए हो रेडियो पे आप देखिए पारिवारिक प्रोग्राम कितने चलते हैं बहुत सी बहनें उसमें इन्वॉल्व हैं रेडियो को साथ रख के वो अपने काम करती हैं उनका उनके बगैर गुजारा ही नहीं है रेडियो के बगैर है न तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं रेडियो जॉकी कोई छोटी मोटी बात नहीं है आपकी वाणी आपको बहुत दूर तक ले जाती है मेरा अपना एक्सपीरियंस है जी जी कमलेश जी काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया कि कैसे हम लोग रेडियो से जुड़ सकते हैं और सबके लिए मेरे ख्याल से ये रेडियो जो है वरदानी है एक तरह का आप इसमें बच्चों के लिए भी कार्यक्रम करते हैं महिलाओं के लिए करते हैं सभी उम्र वालों के लिए रेडियो जो है एक अच्छा काम करता है तो जैसे कि आपने आखिरी में बताया कि महिलाएँ भी इसमें जुड़ सकती हैं तो उनका कैसे रोल हो सकता है वो किस तरह के प्रोग्राम दे सकते हैं थोड़ा सा बताइए जी, आ, क्या महिलाएं घर का काम करके भी रेडियो पे अपना पार्ट टाइम सैटरडे संडे काम कर सकती हैं बिल्कुल देखिए आजकल ऑनलाइन शुरू हुआ है जिनको शौक है आप देखिए कितने एप्स ऐसे आ गए हैं जिसपे लोगों को गाने का शौक था एक्टिंग करने का शौक था तो उसमें अपना वो शौक पूरा कर रहे हैं तो जैसे मैं मेरी बात बीच में रह गई करोना काल में लोगों को डिप्रेशन बहुत हुआ लेडीज़ को बहुत हुआ क्योंकि उनको सारा पूरा परिवार घर में रह गया कोई काम पे जा नहीं रहा तो पूरा दिन खाने का ही प्रोग्राम चलता रहता है तो ये चीज़ें जो हैं कभी कभी आदमी ऊब भी जाता है इन चीज़ों से है ना तो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए आपको रेडियो से जुड़ना फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है और जो सुन रही है ना लगातार रेडियो तो वो तो कहती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब काम हमारा समाप्त हो जाता है किचन का और जो रेडियो के साथ रेडियो पे प्रोग्राम करना चाहती हैं वो ऑनलाइन आ सकती हैं बहुत सारे प्रोग्राम हैं हमारे पास प्रोग्राम हैं जैसे ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो स, जो प्रोग्राम हमारे फ़ोन इन प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें वो आ, मेल बहुत कम होते थे कई बार मैं सवाल पूछती थी, थी कि आप भाई जी को मौका नहीं देती हैं बोलने की हर बार आप ही आ जाती हैं तो वो कहते थे कि वो तो काम पर बिजी हैं लेकिन उनको शौक़ नहीं है तो मेरा तो रेडियो मेरी मतलब है एक बहुत अच्छा मेरा एंटरटेनमेंट है तो मैं साथ साथ काम कर रही हूँ आटा गूंद रही हूँ सब्जी काट रही हूँ और आपसे बात भी कर रही हूँ तो देखिए उसमें हर उम्र वर्ग के लोग आते थे फीमेल ज़्यादा आती थी है ना कोई पुरानी कहानी सुना जाती थी कोई आ, पुराने समय की बात कर जाती थी कि हमारे समय में तो ऐसा होता था आजकल बच्चे कहना नहीं मानते हैं नहीं। हमारे बच्चे तो आँखों से डर जाते थे आँख से डरा देते थे तो कोई गाना सुना जाते थे कोई खाना पकवान बता जाते थे है न तो ये बातें जो है अगर आपको शौक़ है ना तो बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं उसमें अगर आपको ऑफिशियली आपको ज्वाइन करना है तो आपको कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ज़रूर वो मुझे लगता है कि ढाई तीन महीने की ट्रेनिंग होती है अगर आप वो कर लेते हो एक एज होती है इसकी ट्रेनिंग की भी ग्रेजुएशन के बाद कर लो या साथ साथ आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये ट्रेनिंग ज़रूर करो पार्ट टाइम करो इसको है ना ये तो मतलब है संगीत के साथ आप जुड़ गए तो आपके सारे काम संवर गए आप जो आपको पॉलिश कर दिया रेडियो ने है न मैं अपनी बात करूं तो शायद मैं आज इतनी बातें कर रही हूं तो इतनी बातें नहीं करती थी मैं मुझे दुनिया का ज्ञान नहीं था तो अब मुझे ज्ञान देना बहुत आ गया है सबको हर टॉपिक पे आप कोई टॉपिक शुरू कर लीजिए तो उसमें मैं कितनी देर बात कर सकती हूँ मैं बता ही नहीं सकती है न तो ये चीज़ें बोलने का आपको आपकी अपने मन की बात कहने का आपको मौका मिलता है और निश्चित तौर पे आपकी जो भावनाएँ हैं विचार हैं हमारे सभी दर्शक मित्र श्रोता मित्र सुन रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा होगा कि क्या इतना आसान है रेडियो से जुड़ना बिल्कुल बिल्कुल आसान तो है लेकिन आपकी रुचि और आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत रंग लाती है। तो क्या होता है कि हर चीज़ हर व्यक्ति नहीं कर सकते ये बात है लेकिन आपकी रुचि जहाँ पर है अगर उस चीज़ को आप करना शुरू कर देते तो आपको मदद भी मिल जाता है आप लगन से करते भी हैं वो फिर चीज़ें जो है बनना शुरू हो जाता है तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में रेडियो में आपको कुछ करना है तो मोस्ट वेलकम्स का इज़ द लिमिट हर जगह जो है आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बहुत चांसेस है बस शर्त यही है कि आपकी रुचि कितना है आपकी इच्छा शक्ति कितना मजबूत है इस चीज को करने के लिए किसी को लिखने का शौक है तो लिख सकता है वो है ना किसी को गाने का शौक है तो वो, वो गा, गा सकता है ये चीजें जो है आगे जैसे जैसे आप उसमें जुड़ेंगे ना तो बहुत सी चीजें बहुत सी चीजें आएगी तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो वन वन जीरो सेवन पर विशेष कमलेश जी को सुन रहे हैं रेडियो के बारे में रेडियो क्या है रेडियो में कैसे काम होता है रेडियो से कैसे आप जुड़ सकते हैं वो सारी बातें आप सोच रहे होंगे कि जुड़ के फायदा क्या कुछ कमाएंगे भी क्या नहीं है ना कमाएंगे भी तो उसके बारे में आगे बात करते हैं अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो तुम्हारी ओ प्यारे भगवं पलक में भर के दिखा रहे हम फलक से हम यही गा रहे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस विषय को लेकर बातें कर रहे हैं हम लोग आज रेडियो में कैसे करियर कर सकते हैं रेडियो के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं इस विषय को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं कमलेश जी हमारे साथ हैं जिन्होंने 30 साल रेडियो में अपनी सेवा दी है और अभी भी उनकी जिज्ञासा है कि मैं रेडियो से जुड़ा रहूँ <laughs> तो एक बार व्यक्ति रेडियो में आ जाता है तो वो रेडियो से कहीं अलग नहीं हो पाता क्योंकि उसकी ज़िंदगी बन जाती है रेडियो तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है मेरे प्यारे भाई और बहनों और आप अगर सोच रहे हैं तो मोस्ट वेलकम मैं चाहूँगा कि आप इस और ज़रूर आइए अच्छा अब बात करते हैं कि इसमें क्या कमाई हो सकती है किस तरह से हमारा जो है शुरू होता है और कमलेश जी खुद रेडियो में रही हैं तीस साल ऑल इंडिया रेडियो में जालंधर में तो उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हैं और अभी शायद उन्होंने वो भी चीज़ें देखा है जहाँ पर लोग परमानेंटली इसमें होते थे और अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम शुरू हो गया है तो वो भी फेज़ उन्होंने देखा है तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा हमें अच्छी पे स्केल के बारे में पता चलेगा कि अभी और पहले में क्या-क्या जी। जी बातें सुन रहे होंगे मुझे बहुत आनंद आया तो, <laughs> तो ऐसा है की हमें जब ट्रेनिंग मिली ना रेडियो में जाने की तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने ट्रेनिंग दी कि आप जब रेडियो पे ज्वाइन करोगे तो एक तो समय के पाबंद होना पड़ेगा बिल्कुल मिनटों का हिसाब रखना पड़ेगा दूसरी बात यह कि घर की टेंशन जो बैग आपसे साथ लेके घूमते हो सारा दिन उसको बाहर एक पेड़ लगाए गेट के वहाँ टांग के आना है और अंदर आप बिल्कुल फ़्रेश होकर आना और जब वापस जाना तो वो बैग अपना टेंशन का अपने घर वापस ले जाना है टेंशने अंदर नहीं लेके आनी है दूसरी तीसरी बात ये है कि अगर आप इनकम की बात करें रेडियो पे तो हमारे पास बहुत से राइटर आए बहुत से संगीतकार गीतकार हम सरकारी तौर पे उनको फीस मिलती थी और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बात है तो वो धीरे धीरे सरकार ने उसकी मतलब है, बढ़ाई है वो भी और उसमें बहुत से बच्चे जो है पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वो छह ड्यूटीज़ करते हैं और बाकी अपनी पढ़ाई साथ चल रही है उनकी तीसरे इसमें आप जो भी काम सीख लेंगे अगर आप बोलने के एक को आप को अच्छा लगता है बोल सकते हैं आप तो फिर तो आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं अगर आपको डबिंग एडिटिंग का काम सीख लेते हैं तो आप आजकल ऑनलाइन कुछ भी रिकॉर्ड कीजिए और कहीं भी पहुंचा दीजिए देखिए एड का ज़माना है शहरत का ज़माना है हर चीज़ को बिकती है जो ऐड से बिकती है तो वो आप बनाना सीख जाइए है ना उसमें आप बोल के अपनी आवाज़ दे सकते हैं उसको एडिट करके कहीं भी आप दूसरे देशों में लोग बाहर के देशों को लोग भेज रहे हैं जिन्होंने काम करना है आ, तो इसके अलावा आप जैसे फीमेल की बात करूं तो वो आ, हम उनको बुक करते थे वो हमें पकवान बता के जाते थे उनको भी हम फीस देते थे और बच्चों की बात करें तो वो कोई कहानी सुना के जाता है कोई गीत सुना के जाता है कोई शब्द कोई भजन तो उनको भी हम फीस देते थे तो आज पैसे का दौर है तो कोई भी काम पैसे के बगैर नहीं होता है तो आपको अगर इसमें काम करना है तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी रमेश भाई अभी आप बात कर रहे थे कि हमने आ, जो ऑनलाइन फलाफला प्रोग्राम शुरू किए तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हुँ, हुँ। और आप उसको एडिट करके ऑनलाइन सिंगिंग का प्रोग्राम चल रहा है ना बिल्कुल तो बि चल रहा है आप किसी प्रोग्राम की शुरुआत करोगे ना तो तभी आपको बिल्कुल, बिल्कुल रेडियो और और जॉकी की बात करें मैं अपनी बात करूं तो मैं तो मुझे लगता है कि मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता है न तो मेरा जो जीवन में जो भी तरक्की हुई है मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर हमने जो सीखा है वो सिर्फ रेडियो से सीखा है उसमें बहुत सारी शख्सियतें जो हमारे पास आती थी हमारे सामने बैठती थी उनके जीवन के बारे में हम सीखते थे कि उन्होंने कैसे जीवन शुरुआत किया और आज दूसरी बात हम करें कि नया दौर है बच्चों की शादियां भी जब होती हैं तो लव मैरिज भी हुई अरेंज मैरिज भी हुई तो फट से आज शादी हुई कल डाइवोर्स हो गया है न <laughs> तो ये चीज़ें जो है वो हम सीखते थे कि पुराने लोग कैसे एक दूसरे से मतलब है तालमेल बिठा के परिवारों को चलाते थे तो ये सब चीजें हमने रेडियो से सीखी आ, वैसे हम कहा मिलते माइक ने हमें ऐसे लोगों को मिलाया जिने हमें जिन्होंने हमारे ही जीवन को संवार दिया बिल्कुल बिल्कुल तो इनकम का साधन बनाना है अगर आपको तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा समय के पाबंद होना पड़ेगा आपको कोर्सेस करने पड़ेंगे आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा शौक रखना पड़ेगा बोलना सीखना पड़ेगा है चीजें सीखेंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे बिल्कुल और ये बहाना नहीं लगाना कि बेरोजगारी बहुत है काम नहीं मिल रहा काम बहुत मिल रहे हैं आप शुरुआत कीजिए कभी भिल्कुन। ना कभी आप कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे हाँ करने वाले के लिए काम बहुत है नहीं करने वाले के लिए अच्छा काम भी नहीं है <laughs> तो निश्चित तौर पे ऐसे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आज के इस प्रोग्राम में और हमारे सभी श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा होगा तो मैं चाहूँगा कि रेडियो में आपके जो आ, अच्छे अनुभव हैं या फिर आपने किन के किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर बता पाए तो जी, <laughs> इंटरव्यू के बारे में हर तरह के इंटरव्यू हमने हर तरह के प्रोग्राम किए जिसमें मुझे याद है कि कई बार जो जिनसे हमने इंटरव्यू करना होता था क्योंकि वो ऑफ़िसर uh, हैं जैसे डीसी है कोई एजुकेशन मिनिस्टर हमारे पास आए उनका भी समय कोई पाबंदी होती है कभी बिजी हो जाते हैं तो हमने उनको बुक कर लिया और वो समय पे आए नहीं तो प्रोग्राम शुरू हो गया आधे घंटे का प्रोग्राम है तो हम उनकी वेट भी कर रहे हैं और प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया तो जैसे बाकी सब ठीक है प्रोग्राम हमने शुरू किया था उसमें हम किसी भी फील्ड से जैसे जो सरकार की योजनाएँ हैं उनके कमज़ोर वर्ग के लिए उनके बारे में हम बात करते थे तो तब तक मैं शायद 20-25 प्रोग्राम कर चुकी थी तो डीसी साहब लेट हो गए उनकी गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस गई तो मेरे पास 15 मिनट बोलना था और हमारी जो जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को वो हमारे डायरेक्टर साहब उनको लेके मेरे सिर पर खड़े थे कि <laughs> देखो अभी प्रोग्राम शुरू होगा डी साहब आएँगे और आप प्रोग्राम सुनिए ऐसे लाइव प्रोग्राम जाता है तो उसमें आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए आपकी आवाज़ से पता नहीं लगना चाहिए कि कुछ हुआ है चाहे आसपास आग आ, लगी हो तो आप उसमें उफ़ नहीं कर उफ सकते नहीं कर हुँ? सकते हैं। आपको अपना प्रोग्राम show must go on. शो मस्ट गो <laughs> on. तो मैंने वो प्रोग्राम शुरू किया उधर से इशारा हो गया जी मैडम शुरू करो तो डीसी साहब तो नहीं मिल रहे हैं तो मैंने फिर प्लान किया कि जब तक वो नहीं आते हैं तो तब तक मुझे क्या करना है मेरा तो जितने मैंने पिछले बीस पच्चीस प्रोग्राम किए थे उनका मैंने वो याद करना शुरू फला प्रोग्राम में फला आए थे तो उन्होंने ये बताया था फला प्रोग्राम में फला आए थे उन्होंने ये बताया था शुरू शुरू कर दिया, दिया। फ्लैशबैक <laughs> हुई मेरी रील और हमारे डायरेक्टर साहब इतने खुश हुए इस बात से तो पंद्रह मिनट बाद डीसी साहब को पीछे से वो जो लेके आए थे उनको उनको धक्के से अंदर घुसाया बैठिए सर आप प्रोग्राम शुरू कीजिए मैडम पंद्रह मिनट से आपका प्रोग्राम कर रही है तो वो भी बहुत खुश हुए तो बड़ा मज़ा आया प्रोग्राम करने देखे का।, देखे का बहुत शाबाश मिली बहुत तारीफ मिली बहुत तो फिर ऐसे बहुत से किसे हैं जो अगर शुरू करेंगे तो किताब लिख सकती तो, चलिए हम लोग फिर से वापस जो है किसे कहानी में आपकी कहानी सुना करेंगे अब वक्त इजाजत नहीं देता कि और हम बात करें और चलिए इसी के साथ जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज कोट करें आप जी जी मैसेज में देना चाहूँगी बहुत से विषय हैं रमेश भाई जिन पे हम बात कर सकते हैं लेकिन रेडियो के माध्यम से मैं हर वर्ग से यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी बहाना मत बनाइए किसी भी बात को अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो उसके लिए आगे बढ़िए समय के पाबंद हो जाइए सोचिए समझिए और उस पर विचार कीजिए और आगे बढ़िए मैदान बिल्कुं। खुला है खुला आसमान है आप उड़ान आपने भरनी है हासले की और एक ना एक दिन आप किसी ना किसी जगह सफलता हासिल जरूर करते हैं ये मेरा अपना तजुर्बा है तो खुश रहिए सेहतियाब रहिए परिवार का ध्यान रखिए बच्चों को प्यार दीजिए बड़ों को आदर कीजिए ये सब चीज़ें जीवन में होना बहुत जरूरी है तो आपने मुझे मधुबन रेडियो पे बुलाया और मेरी बहुत सी यादें जो ताज़ा होगी और एक मुझे लगता है कि मुझे आज खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाना तो ये मेरा खाना हो गया आज बिल्कुल बिल्कुल तो दिल्कल, बहुत, दिल्कल, बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका भी रमेश भाई आप भी बहुत अच्छे से जो सब कुछ पूछ लेते हैं तो आपको बहुत एक्सपीरियंस है सेहतियाब रहिए इसी तरह खुश रहिए हँसते रहिए बहुत बहुत शुक्रिया जी जी शुक्रिया कमरे जी बहुत ही अच्छी बात है आपने रेडियो का अनुभव के साथ साथ रेडियो में किस तरह से हम अपना करियर कर सकते हैं इसको बड़े सरल तरीके से विस्तार से आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर हैं उन्हें पता चल गया होगा कि रेडियो क्या है रेडियो में कैसे जुड़ा जाता है तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और मैं चाहूँगा कि अगर आपके बच्चों में या आप में कहीं रेडियो के प्रति आकर्षण है तो ज़रूर आप आइए और हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं रेडियो मधुबन आपके नज़दीक है तो बिल्कुल आइए यहाँ पर और आपकी सेवा में हमें खुशी होगी आपको बताने में तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं थोड़ा सा एक ट्रेनिंग पार्ट जो होता है कि माइक से घबराहट होती है या विषय को लेकर आप बोलने में थोड़ी पहली शुरुआत हिचकेटाट होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कम्प्लीटली ट्रेनिंग दे ठीक किया जाएगा और फिर आप बड़े रेडियो स्टेशन पर कमर्शियल रेडियो स्टेशन में सॉरी एप्लीकेशंस दीजिए और वहाँ पर जाइए ऑडिशन देते जाइए चार पांच ऑडिशन आप दे देंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो ही जाएंगे है ना तो हम चाहते हैं कि आप अपना करियर को अपनी रुचि के अनुसार आप बनाइए अपने करियर को जो आपकी इच्छा हो उसी में उसी फील्ड में आप आगे बढ़े इन्हीं शुभ के साथ अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभ के साथ फिर मिलते हैं एक बार फिर से कमलेश जी का आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएँ आप सुनाए हैं जीरो वन वन वन सुनते रहो मुस्कराते रहो